ब्लॉग की, की एक, एक, एक और पेशकारी दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में बाल साहित्य के खजाने से निकल रही है एक और कहानी इस बार हम लेकर आए हैं गिजु भाई की बाल कहानी लोभी दर्जी एक था दर्जी एक थी दर्जे दोनों लोभी थे उनके घर कोई मेहमान आता तो उन्हें लगता कि कोई आफत आ पड़ी है एक बार उनके घर दो मेहमान आए दर्जी के मन में फिक्र हो गई। उसने सोचा कि ऐसी कोई तरकीब करनी चाहिए कि ये मेहमान यहाँ से चले जाए बस फिर क्या था दर्जी ने घर के अंदर जाकर कर दर्जी ऐसी कहा सुनो जब मैं तुमको गालियाँ दूँ तो जवाब में तुम भी मुझे गालियाँ देना और जब मैं अपना गज लेकर तुम्हें मारने दौड़ू तो तुम आटे वाली मटकी लेकर घर के बाहर निकल जाना मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ूंगा मेहमान समझ जाएंगे कि इस घर में झगड़ा है और वे वापस चले जायेंगे दर्जिन, दर्जिन बोली, बोली अच्छी बात है कुछ देर, देर बाद दर्जी दुकान में बैठा बैठा, बैठा दर्जिन, दर्जिन को गालियां देने लगा, लगा। जवाब में दर्जिन, दर्जिन ने भी गालियां दीं दर्जी गज लेकर दौड़ा दर्जिन ने आटे वाली मटकी उठाई और भाग खड़ी हुई मेहमान सोचने लगे लगता है ये दर्जी लोभी है यहाँ हमको खिलाना नहीं चाहता है और इसीलिए ये सारा नाटक कर रहा है लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं चलो हम पहली मंजिल पर चलें और वहां जाकर सो जाएं। मेहमान ऊपर वाले कमरे में जाकर सो गए ये मानकर कि मेहमान चले गए होंगे कुछ देर बाद दर्जी और दर्जी दोनों घर लौट आए मेहमानों को घर में न देखकर कर दर्जी बहुत खुश हुआ और बोला अच्छा हुआ, आट फिर दर्जी और दर्जिन दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगे दर्जी बोला मैं कितना होशियार हूँ कि गज लेकर तुम्हें मारने दौड़ा दर्जिन बोली मैं कितनी फुर्तीली हूँ कि मटकी लेकर तुरंत भाग गई? मेहमानों ने उनकी बातें सुनी तो वे ऊपर से ही बोले और हम कितने चतुर हैं जो ऊपर आराम ऐसी सो रहे है सुनकर दर्जन और दर्जी दोनों खिसिया गए उन्होंने मेहमानों को नीचे बुला लिया और अच्छी तरह खिला पिलाकर फिर विदा किया तो ये थी गीजू भाई की कहानी लोभी तरजीज